प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला देव पूजन तथा कर्म कांड जिज्ञासा मंदिर में आरती होते समय बीच में ही अन्य लोगों के आगे जाकर क्या भगवान को प्रणाम कर सकते हैं समाधान आरती के समय बीच में जाकर प्रणाम करने की विधि नहीं है उस समय तो दूर से ही प्रणाम करें अंत में जाकर प्रणाम कर सकते हैं जिज्ञासा माला का संस्कार कैसे किया जाता है उसमें 108 दाने ही क्यों होते हैं समाधान जब माला के संस्कार में अक्षर अक्षरमाला वर्णमाला का प्रयोग होता है संस्कार में न्यास अक्षरों वर्णों का ही होता है कुल चौवन मातृकाएँ वर्ण हैं 16 स्वर तैतीस व्यंजन एक र एक जिहवामूलीय एक उपमाननीय एक क्ष और एक र इस प्रकार उनकी कुल संख्या चौवन हो जाती है चौवन की अनुलोम और विलोम क्रम से गणना करने पर १०८ संख्या होती है इसीलिए जब माला में १०८ दाने होते हैं संस्कार प्रक्रिया में इन्हीं दानों में अनुलोम और विलोम क्रम से बीज संयुक्त चौवन मातृकाओं का न्यास किया जाता है जिज्ञासा विद्वान लोग कहते हैं कि सभी शास्त्रीय कर्म मंत्रपूर्वक ही करने चाहिए परंतु विभिन्न कर्मों के लिए भिन्न भिन्न मंत्र हैं सभी मंत्र याद नहीं होते तो क्या करें समाधान यदि सभी मंत्र याद नहीं हैं तो कोई बात नहीं गुरु मंत्र से ही समस्त कार्य हो सकते हैं क्योंकि गुरु मंत्र सर्व मंत्र भूत है परंतु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पंडित के द्वारा कोई कर्मकांड करवाना है तब तो अलग अलग विधान के अनुसार अलग अलग मंत्र बोलने ही पड़ेंगे जिज्ञासा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का क्या विधान है समाधान कोई भी पाठ करते समय एक बात अवश्य ध्यान में रखें, उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए न तो ज्यादा जल्दी पाठ करें और न ही धीमी गति से छंद भंग भी नहीं होना चाहिए न तो बहुत उच्च स्वर में पाठ करे और न ही अधिक मंद स्वर में सप्तशती में तेरह अध्याय है उनका अंग सहित पाठ करना चाहिए तीन अंग पहले हैं और तीन अंग बाद में हैं। पहले तीन अंग हैं कवच अर्गला और कीलक बाद के तीन अंग हैं प्राधानिक रहस्य वैकृत रहस्य और मूर्ति रहस्य सप्तशती पाठ से पहले रात्रि सूक्त का पाठ और नवारण मंत्र का जप करना चाहिए पाठ पूरा होने पर नवाड़ मंत्र जप और देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए यदि किसी कारण से कोई पूरा पाठ नहीं कर सकता तो केवल मध्यम चरित्र दूसरा तीसरा और चौथा अध्याय का पाठ कर ले यदि इतना भी ना कर सके तो केवल स्तुति भाग का पाठ कर ले प्रथम चरित्र में रात्रि सुक्त मध्यम चरित्र में महिषांत तो करी सुक्त तथा तो उत्तर चरित्र में देवी सूक्त एवं नारायणी सुक्त इन चार सूक्तों के पाठ का भी बड़ा महत्व है अगर इतना भी न कर सके तो केवल नवार मंत्र का जप ही करें जिज्ञासा गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वर में चढ़ाने की क्या विधि है और इसका क्या महत्व है समाधान गंगोत्री का जल रामेश्वर लिंग पर चढ़ाने का शिव सायुज मुक्ति रूपी फल शास्त्रों में बताया गया है पर इसमें एक पारंपरिक विधान है कि वह जल नर्मदा नदी का उल्लंघन करके नहीं ले जाना चाहिए यदि वह जल नर्मदा का उल्लंघन करता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है इस नियम का ध्यान रखते हुए व्यक्ति शिव भक्ति पूर्वक गंगोत्री गोमुख से रामेश्वर तक की यात्रा करें और जल चढ़ाए तो उसे शिव सायुध्य प्राप्त होता है